नमस्कार आप सभी का स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान रूड़की से पधारे हैं डॉक्टर आनंद भरद्वाज जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आपका विशेष यही है कि एजुकेशन में इनोवेशन पर आपने काम किया है अलग अलग आपने जो है इन्वेंशन किया है और अभी कोरोना काल में जहाँ पर जब स्कूल्स वगैरह सब बंद थे ऐसे समय में भी काफ़ी आपका इनोवेशन की तरफ रुझान रहा और ऑनलाइन शिक्षा के तरफ आप बच्चों को जो है आकर्षित किया और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अगर सरकारी सिस्टम में हैं तो कई बार बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स कम होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है ये आप अगर सोचेंगे तो आपको लगता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है टीचर नहीं है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे है ना उन्होंने तो बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमारे श्री गोपाल नारसन जी ने मुझे बताया कि भाई बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेन किया तो ये एक अच्छा चीज़ है कि भाई एजुकेशन में कहीं भी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए ये हम जो हैं आनंद भरद्वाज सर से सीख सकते हैं तो आइए ऐसे विशेष व्यक्तित्व के धनी आनंद भरदवाज जी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में नमस्कार नमस्कार ओम शांति ओम शांति कैसे हैं डॉक्टर आनंद सर धन्यवाद रमेश भाई मेरा सौभाग्य है कि आज मैं रेडियो मधुबन के इस हॉल में बैठा हूँ जी जी जी रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और छोटे बच्चों की जो शिक्षा है कक्षा एक से बारह तक उससे मेरा सरोकार रहता है तो जहाँ जहाँ जो जो कमियाँ मिलती हैं मैं उनको ठीक करने का प्रयास करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है हुँ, हुँ, तो ये भ्रांति है लोगों में लोग ये समझते हैं कि केवल बच्चा स्कूल में जाएगा हुँ, हुँ, लेसन पढ़ेगा उस लेसन में से रट के एग्जाम में अपेयर हो जाएगा एक अच्छी मार्कशीट लाएगा ये एजुकेशन पूरा हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ एक पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारे जानवर बैठे हैं हाथी है घोड़ा है सांप है बंदर है मछली है और हम अगर एक केवल एक क्वेश्चन पेपर उनके सामने रखें कि जो कोई भी इस पेड़ पर चढ़ के दिखाएगा उसको हम उत्तीर्ण घोषित करेंगे <laughs> तो निश्चित रूप से हाथी फेल हो जाएगा निश्चित रूप से ऊट फेल हो जाएगा केवल बंदर चढ़ पाएगा यही बात बच्चों के साथ है आज की एजुकेशन पॉलिसी में हम बच्चों के सामने क्या करते हैं एक जैसा क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों को दे देते हैं बिल्कु और बिल्कु उनकी जो प्रतिभा है उसका आकलन करते हैं कि किसने अच्छा उत्तर लिखा है <laughs> हम ये भूल जाते हैं कि उनमें से कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ बच्चों का साइंटिफिक जो कैरियर है वो अच्छा हो सकता है कुछ बच्चे एक्स्ट्राडनरी एक्टिविटीज में अच्छे हो सकते हैं तो एक अच्छे शिक्षक का कार्य ये भी है कि अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से उन बच्चों को छाट के बाहर निकालें जो बच्चे विशिष्ट प्रतिभा के धनी है और उनको उसी दिशा में अग्रसारित करने का कोशिश करें जिससे कि अपना वो उस दौरान में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहा हुँ, हुँ. तो अचानक से तेईस मार्च दो हजार बीस को पूरा का पूरा देश हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे ऑनलाइन टीचिंग जो इंट्रोड्यूस की गई वो बिना किसी तैयारी के की गई पूरे देश में इसके लिए कहीं पर कोई भी तैयारी नहीं थी न तो हमने टीचर्स को यह ट्रेनिंग दी के किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है क्या कंटेंट डिलीवर करना है डिलीवर करने का मेथड क्या होगा बच्चे का फॉलोअप का मेथड क्या होगा फीडबैक का मेथड क्या होगा इवेल्युएशन सिस्टम क्या होगा कुछ भी पता नहीं था नहीं। इसके लिए हमने विशेष प्रयास करके सारे टीचर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग दी उन्हें बताया कि क्या कंटेंट सेलेक्ट करना है किस तरीके से डिलीवर करना है किस तरीके से एवेलुएशन करना है किस तरीके से फॉलोअप करना है किस तरीके से बच्चों को फीडबैक देना है तो वो तो हमने चलाया लेकिन ताज्जुब की बात ये है सभी श्रोतागण भी बड़े ही आश्चर्यचकित होंगे ये सुनकर कि के, केवल एटीन बच्चे ही ऐसे थे सर्वे करने पर पता चला जिनके पास मोबाइल फोन था और जिनके पास कनेक्टिविटी थी अब जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन ही नहीं है या चार बच्चों में से केवल एक के पास फोन है तो बाकी तीन बच्चे तो बैठे रह जाएंगे अगर ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है तो और ऐसे भी इलाके इंटीरियर्स में हैं जहां पर जो सिग्नल है वो नहीं प्रॉपरली पहुंचता है कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल फोन भी है तो उसको चार्ज नहीं करा पा रहे हैं आर्थिक स्थिति खराब है बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते थे नहीं, नहीं, नहीं। हमने देखा राष्ट्रीय सेवा योजना एक, एक स्कीम चलती है एनएसएस जी जी एनएसएस के वॉल्टियर्स होते हैं और एन के जो वॉलंटियर्स थे हमने सबसे पहले उनका उपयोग किया जो एन का वॉलेंटियर आप जानते होंगे एन के जब कभी कैंप लगते हैं तो पूरे गांव के गांव में जहां कैंप होता है वो साक्षरता के लिए प्रयास करते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए प्रयास करते हैं तो हमने उनकी इसी प्रतिभा का उपयोग किया और हर बच्चे को गाइड किया कि आपके घर के आसपास जहाँ पर भी आपका घर है घर के आसपास जो भी क्लास वन टू फाइव बच्चे हैं क्लास एक से पाँच तक ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे कोई बच्चा न पढ़ा सके उनको एकत्रित करो अपने घर में ले आओ और अपने घर में ही बैठा के पढ़ाना शुरू कर दो तो लॉकडाउन की स्थिति में भी जो अड़ोस पड़ोस के दो चार घर थे उनमें तो कम्युनिकेशन हो ही रहा था तो इस तरीके से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का एक ब्लॉक है खानपुर इंटीरियर का ब्लॉक है उसके 2300 बच्चे ऐसे थे उसमें हमने सर्वे कराए जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था नहीं। वो पूरे के पूरे हमने कवर कर दिए उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट होती है संस्थान उसके जो स्टाफ था उसके साथ और कुछ एनजीओ जैसे कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और रूम टू रीड संस्था उनको बिठा के हमने उनके लिए लेसन तैयार कराए अच्छा, अच्छा। उनके लिए शीट्स तैयार कराई वर्कशीट्स तैयार कराई और उनको मोबाइल के जरिए ही भेजने शुरू कर दिए तो जो बच्चा पढ़ा रहा है उसके मोबाइल पे हमने उनको भेज दिया क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट नहीं था किताबें नहीं थी तो इसका भी उपयोग हुआ उसके बाद फिर हमने पूरे ज़िले में लॉन्च कर दिया और लगभग चालीस हज़ार बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था क्लास वन टू फाइव उनको हमने कवर किया और उनको ऐसा नहीं लगा कि पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया है स्कूल बंद हो गए हैं उन अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई जी जी डॉक्टर आनंद जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने कोविड का सुनाया और मुझे लगता है कि सभी को यहाँ पर जो है लर्निंग्स मिल रहा है सीखने को मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आपका एजुकेशन फील्ड में कैसे आना हुआ इसके पीछे कोई स्टोरी या कहानी है? <laughs> आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है इसके बारे में बचाना चाहूँगा मैं क्लास फाइव में था मुझे याद आ रहा जी मेरे जी जी, है मेरे पिताजी आज फादर्स डे भी है मैं अपने पिताजी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा 75 की बात थी तो मुझे एक सेंटर था जहाँ पर बारह स्कूलों का सेंटर था बारह प्राइमरी स्कूलों का बोर्ड एग्जाम था उसमें सेवेंटी में यूपी में तो मुझे दिलाने ले गए तो वहाँ पर बी एस साहब आए हुए थे बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठे थे तो मैंने बाय द वे वो सेंटर टॉप किया था तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझे पुरस्कृत किया था तो मैंने जब घर लौट रहे थे रास्ते में तो पिताजी से पूछा कि ये बीएसए क्या होता है तो उन्होंने कहा बेटा ये जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है एजुकेशन का नहीं। तो अनायास मेरे मुंह से निकला कि मुझे भी एसआई बनना है पी बनना है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ऑफिसर बनना है तो एजुकेशन में बनना है तो जब मैंने पी सलाइड में एग्जाम दिया तो नंबर वन पे मैंने अपनी चॉइस एजुकेशन ही रखी तो लकीली 19 उन्नीस सतानवे के बैच में मैं सेलेक्ट हुआ और एजुकेशन में तब से डॉक्टर आनंद जी बात ही अच्छा लगा आपने अपने पिताशीरे को याद कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो जहाँ भी है, हैं खुश रहें और आबाद रहें ऐसी शुभ आशा के साथ आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं कहूँगा कि अब एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि नई पॉलिसीस आ रही हैं और भी इसमें हमेशा जो है नवीनीकरण होता रहता है तो आपको क्या लगता है कि अब इन सारी चीज़ों के बीच में और कुछ होना चाहिए बच्चों के बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है देखिए आज जो परफॉर्मेंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जन सामान्य उसकी तुलना उस ज़माने से करता है जब गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते भी थे भी। और महान बनते थे चाहे वो रवीना टैगोर जी का समय हो या भारद्वाज जैसी का गुरकुल आश्रम हो संदीपनी का गुरकुल आश्रम मिल्कुल, हो मिल्कुल। उस समय को और इस समय को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जो गुरु होता था वही टेक्स्ट बुक होता था वही सिलेबस होता था वही करिकुलम माने पाठ्यचर्या होता था वही टीचिंग टेक्निक्स का निर्माण करता था माने पेडोगलॉजी उसी की होती थी वही एवेल्यूशन सिस्टम बनाता था वही फॉलोअप का तरीका अपनाता था वही फीडबैक देता था वह स्वतंत्र होता था तो जो बच्चे पढ़ के निकलते थे उनका जो आउटपुट था वो बहुत ही अच्छा होता था वो जैसा चाहते थे वैसा उनको बनाते थे क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी आज सिस्टम बदलता गया 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई उसके बाद नाइनटीन में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1991 में एजुकेशन विदाउट बर्डन आ, जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी था उसका एक इम्प्रूवमेंट आया प्रोफेसर यशपाल ने दिया दो में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में था तो जितने भर ये हुए अब हो क्या रहा है आप उत्तराखंड के एक विद्यालय को लीजिए हम चाहते हैं कि उस प्राइमरी स्कूल में टीचर हमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दें लेकिन उसकी जो पुस्तकें हैं वो कहाँ से आ रही हैं वो दिल्ली से छपके आ रही हैं मैं अभी आपको बात करूँगा कि दिल्ली से एन सी आर से किताबें छपके आ रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है करिकुलम कहाँ से बन के आ रहा है दिल्ली में एनसीआरटी बना रहा है या स्टेट ऑफ उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एस बना रहा है hmm. क्वेश्चन पेपर हम बच्चे को दे रहे हैं तो वो स्टेट से छप के आ रहे हैं पेडागोजी के लिए टीचर स्वतंत्र नहीं है पढ़ाने के लिए जो अब उसके लिए भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये पेडागोजी होगी इस तरीके का आपको पढ़ाना है एवेलुएशन सिस्टम हम निर्धारित कर रहे हैं फीडबैक फॉलोअप हम निर्धारित कर रहे हैं एक उदाहरण देता हूं टेक्स्ट बुक जो एनसीआर मैं नहीं कह रहा हूं कि पुस्तकें में कोई चूक हुई है पुस्तकें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये तो देखिए कि वो किस परिवेश को ध्यान में रख के बनाई गई हैं मान लीजिए किसी पुस्तक में लाल किला से संबंधित कोई लेसन है अच्छी बात है लेकिन मेरे यहाँ कोटद्वार के पास कणु घाटी है शायद आपने सुना हो ऋषि कणु का आश्रम है जहाँ दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था भरत हुए थे भरत पैदा हुए थे और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है वहाँ कणु ऋषि का आश्रम है तो कणु गांव में कर्ण घाटी गाँव का जो प्राइमरी का बच्चा है उसके सिलेबस में कर्ण घाटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है वो उसे नहीं जानता है वो लाल किले को जानता है उसे ताजमहल की जानकारी है तो इसमें लोकल सिलेबस का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है वैसे भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा है कि मदर टंग में होनी चाहिए शिक्षा और जो बाहर का परिवेश है प्रारंभ वहाँ से होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके से एवेल्यूशन सिस्टम में और उसमें भी ये दिक्कतें आती हैं आप ये देखिएगा हमारा फिफ्टी एट का जो टीचर है जिसने तीस साल का एक्सपीरियंस है तीस साल पढ़ा लिया है आज हम किसी एनजीओ को उनको ट्रेनिंग देने का ठेका दे देते हैं उसमें एक 25 साल का लड़का उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा है उनको पेडागोजी पढ़ाता है पढ़ाने की कला सिखाता है जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है तो इन चीज़ों को तो हमें थोड़ा बदलना होगा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आनंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्या नया होना चाहिए हमेशा एजुकेशन में देखा गया कि आज़ादी के बाद काफ़ी चेंजेस हम लोग करते रहे हैं लेकिन फिर भी मूलभूत चीज़ें रह जाती हैं जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश हमारे रेडियो सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप सर एजुकेशन फील्ड का हूँ तो बात एजुकेशन की ही करूंगा बिल्कर एक बिल्कर तो ये है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जी जी, जी। अभिभावक उनके ऊपर अपनी इच्छा को न थोपें मुझे डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाना है चाहे बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है इंजीनियर बनाना है तो बच्चा इंजीनियर बनाना है चाहे बच्चे को गाने का शौक है वो म्यूजिक के फील्ड में जाना चाह रहा है तो बच्चे की भावनाओं को समझें उसकी टैलेंट को समझें और उसी के मुताबिक उसको करियर चुनने का पूरा अवसर दें यही मेरा धन्यवाद डॉक्टर आनंद बहुत ही अच्छा आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया कि बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए खुद को सोचने दें और ख़ुद को टाइम दे ताकि बच्चों को टाइम दे आप खुद की इच्छाओं को या खुद के अपने प्रेरणाओं को उनके ऊपर न थोपे ये आपने बताया क्योंकि बच्चे का जीवन आगे चल के उसी आधार पे वो अपना जीवन को जिएगा तो निश्चित तौर पे उसे ही सोचना चाहिए कि कौन सा करियर उसे करना है किस फील्ड में उसे जाना है ये बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और आप एजुकेशन में इन्ोवेशन पर विश्वास रखते हैं और नए नए चीज़ें करते रहते हैं और इन चीज़ों को करते रहें आप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 इतनी सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज, आज से, से पहले संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले ही तो इस घोषण जो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले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 गाओ ना विनोद जाते वक्त कैसा गा रहे थे हाँ विज भैया गाओ ना दिल में तूफान उठा तो नगमा आंखों में आंसू खुशी के दिल में तूफान उठा है छोटे नगर माँ आंखों में आँसू खुशी के अपनों के पास पहुँच के अपनों से दूरी ऐसा ना हो संग किसी के ओ, ओ कोई कहे ना मंजिल मुझको यूँ कोई कहे ना मंजिल मुझको आज तक नहीं मिली आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले